अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की भाग्य प्रश्नोपनिषद के छठवे प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तृतीय कंडिका में तथा चतुर्थ चतुर्थकंडिका में मिलकर के चेतन कारणवाद को बताया जा रहा है इसलिए उपनिषद सिद्धांत तो होगा जगत का कारण चेतन है तो ये यदि उपनिषद रूप वेद के द्वारा प्रतिपादित होगा तो माना जाएगा फिर जड़ प्रधान कारणवाद अवैध इस प्रकार जड़ कारणवाद में अवैदिकत्व की आपत्ति आएगी तो सांख्य पूर्व पक्षी बनकर उपस्थित हो होकर कहते हैं कि यह दो कंडिकात्मक वाक्य चेतन ब्रह्म को प्राणादि जगत के कर्ता के रूप में न बताकर प्रधान को ही जगत के कर्ता के रूप में बता रहा है कारण के रूप में बता रहा है तो प्रधान यदि जगत का कारण होगा तो जड़ है तो उसमें ईक्षण कैसे उत्पन्न होगा और पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे सिद्ध होगा ये जो सांख्यों के प्रति प्रश्न वेदांतियों का था तो उन्होंने कहा कि ईक्षण श्रुति तथा पुरुष श्रुति जड़ प्रधान में ही गौण है जैसे नदी कूलम पीपति सती इत्यादि में नदी का किनारा जड़ है उसमें पतन की इच्छा नहीं हो सकती लेकिन प्रयोग किया जाता है बाढ़ के दिनों में नदी जब किनारे को काटती है किनारा गिरने वाला ही होता है उस समय यह शब्द प्रयोग होता है कि नदी कूलम पी सती नदी का किनारा गिरना चाहता है तो चाहना ये तो होता है चेतन का धर्म नदी किनारा है अचेतन उसमें भी गौन प्रयोग होता है चेतन के इच्छारूप धर्म को बताने वाले पीपति सती शब्द का और आत्मा शब्द का प्रयोग भी हो जाता है पुरुष यानी आत्मा जैसे राजा के उदाहरण से कहा था सांख्यों ने कि प्रधान पुरुष का सर्वार्थकारी होने से भोग तथा अपवर्ग लाकर के पुरुष के सामने उपस्थित करने वाला होने से पुरुष शब्द से प्रधान को गौण रूप से कहा जा रहा है जैसे राजा का कोई भृत्य राजा के समस्त कार्य का संपादन करता है तो उसे भी गौन रूप से लोग राजा कहते हैं ऐसे पुरुष के कार्य का संपादक होने से माना जाता है प्रधान को भी गौण रूप से पुरुष इसलिए कंडिका द्वय तो प्रधान को ही जगत के कारण के रूप से बता रहे हैं ये जो सांख्यो का मत है इसका निराकरण करते हुए और ये कहा गया कि सांख्यों का जो ये मानना है कि निर्विकार पुरुष भोक्ता है करके और उसके सामने जड़ प्रधान भोग उपस्थित करता है और भोक्ता है प्रधान उसमें भोक्तृत्व कैसे आएगा तो कहा जो भोग धर्मवान अंतकरण है उसमें प्रतिबिंबित होने से पुरुष में भोक्तृत्व आता है अब वो भोक्तृत्व रूप विशेषता प्रतिबिंब के समय वास्तविक है कि नहीं वास्तविक मानने पर पुरुष हो जाएगा विकारी जैसे प्रधान का महदादि वास्तविक विकार है ऐसे भोक्तृत्व रूप विशेष वास्तविक मानेंगे तो पुरुष को विकारी मानने की आपत्ति आएगी और आरोपित है ऐसा मानते हैं यदि तो उस पक्ष में ये जो आपका सांख्यो का कथन है कि पुरुष वस्तुत ही भोगता है करता नहीं प्रधान वस्तुत ही करता है भोक्ता नहीं और वह प्रधान पुरुष से परमार्थत ही भिन्न है ये सब सांख्यों की कल्पना वेद होगी यदि अंतकरण में प्रतिबिंबित तो होने से आरोपित भोक्तृत्व रूप विशेषता से युक्त आत्मा को मानेंगे तो ये मुमुक्षु के लिए अनादरणीय सांख्यों की कल्पना होगी सिद्धांत तो होगा और शास्त्र अनक के नामक दोस्तों रहेगा ही तो सांख्यों ने वेदांति के मत में भी शास्त्र के दोष की शंका की एकत्वेपि शास्त्र प्रणयनादि इति चेत इससे एकत्वेपि कार्थ अर्थ है जिस मत में आत्मा को एक ही माना जाता है सांख्य मत में तो आत्मा अनेक है एक नहीं आत्म एकत्ववादी केवल वेदांत है इसलिए एकत्वेपी यानी आत्मन एकत्वेपी का अर्थ निकलेगा वेदांत मत में भी वेदांत शास्त्र प्रणयनादि में आनर्थक्य नामक दोष विद्यमान रहेगा क्योंकि जो एक आत्मा है अद्वितीय उसमें भय तथा भय का कारण तो है नहीं तो भय होता है द्वितीय से तो द्वैत न होने से वो एक आत्मा है अद्वितीय तो तो भय तथा भय कारण से रहित होने से किसके भय की निवृत्ति के लिए वेदांत शास्त्र का प्रणयन होगा ये शास्त्रानर्थक के दोष प्राप्त होता है और इसका उत्तर वेदांतियों ने दिया कि आप किसके लिए शास्त्र अनर्थक के दोष बता रहे हो वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करने वाला जो है उसके लिए शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक होंगे ये कहते हो या अज्ञानी के लिए को भेद जिसके दृष्टि में बैठा हुआ है वो अज्ञानी है आत्म एकत्व को वेदांत के विषय को नहीं जानता है वेदांत विषय को जानने की जिज्ञासा रखता है उसे यदि उसके लिए शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक मानते हो तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां पर आविद्यक जो बंधन है उससे मुक्ति चाहता है जो वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है बंध की निवृत्ति मुक्ति वो चाह रहा है औपाधिक परमात्मा से नित्य मुक्त परमात्मा से अपने आप को भिन्न समझने वाला और उसके दृष्टि में फिर वेदांत शास्त्र हैं वह बंध निवृत्ति का उपाय ब्रह्मात्म एकत्व तो अनुभव बता रहा है ज्ञान देव तो कैवल्यम के, के अनुसार और उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करेगा फिर वेदांत शास्त्र का प्रणयन करने वाले आचार्य रहेंगे आचार्य उपसक्ति करेगा श्रवण मनन निधि ध्यास करके प्राप्त करेगा आत्म एकत्व तो बोध और उससे मोक्ष होगा तो उसकी ले तो सार्थक वेदांत प्रणयन ये सब बातें बताई गई श्रुति के आधार पर और वो श्रुति बताई गई ब्रदारण्य उपनिषद के दो वचन के रूप में यत्र तो अस् सर्व आत्म अभूत तत्के और यत्र य्वैतम इव भवति ये दो वचन ये बताते हैं अविद्या अवस्था में कल्पित भेद है तो वहाँ फिर बंध है बंध के लिए शास्त्र प्रणयन आदि सार्थक है और ज्ञानी के लिए भी ज्ञान उत्पन्न करा करके वो सार्थक हो चुका है ज्ञान उत्पत्ति के बाद फिर जरूरी नहीं है अब ये जो ब्रह धार्मिक उपनिषद के द्वारा दो अवस्थाएं बताई गई एक विद्या अवस्था, दूसरी अविद्या अवस्था। विद्या अवस्था है अद्वैत अवस्था है द्वैत इसे बताया जा रहा है ब्रह तो ये तो यजुर्वेद की है तो यजुर्वेद ये, ये अन्य वेद है और प्रश्नोपनिषद है अथर्वेद की ब्राह्मण भाग की तो अथर्व का भी कोई ये विद्या अवस्था अविद्या अवस्था को बताने वाला वचन होना चाहिए ना तो इसलिए यहाँ पर अत्र विभक्ते इत्यादि वाक्य से अथर्वेद के मंत्र भाग की जो मुंडक उपनिषद है उसके प्रारंभ में भी विद्या अवस्था तथा अविद्या अवस्था का वर्णन है ये कह रहे हैं अत्र विभक्ति इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार द्वे अथर्वीयंत्रोपनिषद विद वेदी उपक्रम्य अपर विद्या ऋग्वेदृश्यवादुणक प्रत्यमितैतवस्तु विषया उद्या विद्योषेद शास्त्र आदवे सूचिचे तो अत्रच इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार यह कह रहे हैं कि शास्त्र के आदि में यानी में ही शास्त्रस्य आदावेव आदावे शास्त्र के उपक्रम में ही सूचित क्या सूचित हैं तो विद्या अविद्योर विषय भेद विद्या का विषय अद्वैत है अविद्या का विषय द्वैत है ऐसा विद्या अविद्या के विषय भेद को शास्त्र के उपक्रम में ही सूचित किया शास्त्र या ने ये अथर्वेदी मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद शास्त्र है जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता कहलाता है।, इसे शास्त्र तो है वेद और वेद का एक भाग है मुंडक उपनिषद इसलिए उसे भी शास्त्र कहा जाएगा और उस शास्त्र का उपक्रम है और उस उपक्रम में ही दो प्रकार की विद्याएं बताई पहले तो आया प्रश्न एक सौनक का प्रश्न है अंगिरा ऋषि के प्रति कि किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ये प्रश्न है कश्म भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम सहित ऐसा और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगिरा ऋषि दो विद्याएं बताते हैं कहते द्वे विद्य वेदितव्ये दो विद्याए समझना और एक है पराविद्या पराचेव पराचय अपरा विद्या कौन है तो अपराविद्या के रूप में बताया गया ऋग्वेदादि को ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये अपराविद्या हैं और इनसे लेना जो कर्म उपासना प्रतिपादक वेद वेदभाग ऋग्वेदादि शब्द से तो जिस वेद भाग के द्वारा बताया जा रहा है कर्म उपासना को वह वेद यहां पर ऋग्वेदादि शब्द से ग्राह्य है उसे कहा गया अपरा तो वहां पर तो कर्म कर्मफल और कर्म के निर्वर्तक कारक तो क्रिया कारक फल भेद ही रहेगा अपराविद्या का विषय इसलिए वो भेद विषयक अपराविद्या बताई कर्म प्रतिपादक वेद को अपराविद्या के रूप में और जो अदृश्यवादी गुणक प्रत्यस्तमित सर्वद्वैत वस्तु है वो है निरूपाधिक ब्रह्म अदृश्यवादी इसमें अदृश्यत्व यानी ज्ञानेंद्रिय अग्राह्यत्व तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि मंत्र है मुंडक उपनिषद में परा विद्या के विषय को बताता है वो है निर्विशेष अक्षर शब्दित ब्रह्म वहा एक अक्षर तत्व बताया वो अक्षर शब्द से बताया गया है यहां जिसे सोडस पुरुष पुरुष शब्द से बताया जा रहा है सोडस कल पुरुष शब्द के रूप में उसे वहां पर अक्षर शब्द से कहा गया है दिव्य अमूर्त पुरुष के रूप में कहा गया है वो है अदृश्यवादी गुणक का मतलब दृश्यवादी विशेषताओं से रहित निर्विशेष अदृश्यत्वादि गुणक शब्द से लेना निर्विशेष और जिसमें प्रत्यस्तमित सर्वद्वैत है का मतलब जहां पर सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है ऐसी जो वस्तु है वो है परमात्मा ब्रह्म और तद विषयक विद्या वो है पराविद्या वो हो जाएगी अहम ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति पराविद्या है। और इस वृत्ति का उत्पादक जो वेदांत वाक्य है ब्रह्मात्म का प्रतिपादक वेदांत वचन उसे भी कहा जाएगा पराविद्या तो प्रत्यमित सर्वद्वैत विषया परा विद्या उक्तिया यानी द्वे विद्य वेदितभ्य इस उत्चय अपराचय इत्यादि वाक्य से बताया, बताया गया क्या विद्या विद्योर विषयभेद तो विद्या यानी पराविद्याद्या यानी अपरा दोनों का विषय विद्या का विषय है अद्वैत अविद्या का विषय है द्वैत ये शास्त्राद तो शास्त्र से आदौ यानी मुंडक उपनिषद के उपक्रम में ही सूचित किया है इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अत्रच विभक्ते विद्या विद्ये परापरे आदा वेव शास्त्रस्य तो अत्र यानी अथर्वेद में शास्त्रस्य शास्त्रस्य आदा वेव वे द जैसा छपा हमारे हमारे पुरान, पुराने पुस्तक में वह होना चाहिए वेव तो शास्त्रस्य आदो एव ऐसा अनुय करना तो शास्त्र के प्रारंभ में ही यानी मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में ही परापरिय विद्या विद्या विभक्ते पर विद्या अपरा विद्या ऐसी दो विद्याएं अलग अलग बताई गई हैं जिसे बृहदार्णिक उपनिषद के ये वचन भी बता रहे हैं पराविद्या को बता रहा है यूअस्व आत्म अभूत तत्क न कंपस्यत अद्वैत विषयणी विद्या, विद्या। यत्र ही द्वैतम येतम भवति ये है द्वैत विषयनी अपराविद्या अद्याधारण में उसे मुंडक में कहा गया पराविद्या अपराविद्या शब्द से अब भाषा में जो न तार्किक वाद भट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्त तो इति ये जो वाक्य हैं इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार अद्वैत वादे अदतवादंका श्रुति प्राण्यन एवं निरासा शंका शंकाशुक नात्र इति उपसंगरति अतः इति तो अतः इति इत्यादि इत्यादि वाक्य वाक्य है वाक्य हैं हैं अतः तो ये कहा जा रहा है इस उपसंहार वाक्य में अद्वैतवादे सर्वशंका नाम श्रुति प्रामान्य न एवं निरासात अद्वैतवाद है वेदांत सिद्धांत और वेदांत सिद्धांत में जो भी आक्षेप वेदांत विरोधियों के द्वारा किए जाते हैं अद्वैत विरोधियों के द्वारा अद्वैतवादियों के द्वारा किए जाते हैं उन सब का निराकरण मात्र प्रमाण से किया जाता है इसलिए कहते हैं श्रुति प्राण्यन एवं तो समस्त अद्वैत सिद्धांत पर किए गए आक्षेपों का निराकरण श्रुति प्रमाण से होने के कारण तार्किक उत्प्रेक्षित शंका शंकासुक त्र प्रवेश तो जो तार्किक उत्प्रेक्षित शंका सुख है तो तार्किक उत्प्रेक्षित, उत्प्रेक्षित शब्द का अर्थ होता है कल्पित, आरोपित तो तार्किकों के द्वारा कल्पित जो शंकाए हैं प्रमाण मूलक नहीं तो तार्किकों की जो तार्किकों के जो निर्मूल आक्षेप है उन्हें कहा जाएगा तार्कित तार्किक उत्प्रेक्षित शंका और शूक शब्द का अर्थ है शूक यानी लेश तो शंका ये अर्थ निकलेगा तो तार्किकों के द्वारा जो कल्पित निर्मूल शंकाएं हैं उनके लेश का भी प्रवेश अद्वैतवाद में हो नहीं सकता नात्र प्रवेश किसका प्रवेश तो शंका सुकश्यापी याने तार्किकों की निर्मूल शंका का लेश मात्र भी प्रवेश अद्वैतवाद में संभव नहीं है न प्रवेश इस प्रकार का उपसंहार अतः इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि अतः न तार्किक वाद भट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्त विषये बाहुप येम विषये सप्तमी है हैकर के यकार का लोप हो गया तो आत्म और इसी का विशेषण है आत्म रूप विषय वो है वेदांत राज प्रमाण बाहु राजुप्त तो वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्त ये भी सप्तमी है गुप्ते ये था आगे ये है ना इसलिए अयादेश होकर के लोप हो गया आकार का जैसे विषय में हुआ वहां इति वाला इकार है यहां ईह वाला इकार है तो यह अद्वैतवादे और आत्म एकत्व वेदांत अद्वैतवाद है उसमें विषय है वेदांत में कौन आत्म एकत्व तो आत्म एकत्व रूप जो विषय है यह विषय कैसा है तो कहते हैं वेदांत रूप जो प्रमाण राज है राज प्रमाण में ष्टी तत्पुरुष समास है प्रमाणा नाम राजा राज प्रमाणम जैसे राज विद्या राज राजगुह्यम यहां भी कहा है ये राज राजगुह्यम गीता के नवे अध्याय में राज राजगुह्यम ष्टी तत्पुरुष समास है विद्यानाम राजा राज विद्याम राज ऐसा तो फिर तो शेष्टंत पद का पूर्व में प्रयोग होना चाहिए था विद्यानाम राजा जैसे राजुष राजपुरुष प्रथमांत का उत्तर में प्र, उत्तर प्र, आ, में प्र, आ, प्रयोग होता है पूर्व प्रयोग होता है शेष्टंत का यहाँ तो श्रेष्ठ उत्तर में आया पर में आया। तो एक राजदंतादि गण है और राजदंतादि गण में होता है पूर्व प्रयोगा प्रयोग जो पद है उसका पर में प्रयोग राजदंतादिशु परम ऐसा एक सूत्र है पाणिमी जी का व्याकरण में तो राज गण में पठित शब्दों में जो पूर्व प्रयोग आ रहे हैं सामासिक पद में एक पूर्व पद होता है उत्तर पद होता है बाकी मध्यम पद होता है तो पूर्व पूर्व पद के रूप में प्रयोग योग्य जो है उसका उत्तर में प्रयोग होगा तो यहां पर प्रमाणानाम राजा इति प्रमाण राज बनना चाहिए था प्रमाण पद का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था लेकिन राज दंतादिगण का होने के कारण प्रमाण शब्द का उत्तर में और राज शब्द का पूर्व में प्रयोग हुआ राज विद्या की तरह अर्थ निकलेगा प्रमाण राजा तो जो प्रमाण है छ इन प्रमाणों में यदि कोई राजा है जैसे मनुष्य में श्रेष्ठ माना जाता है राजा को ऐसे प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रमाण यदि कोई है तो वो है वेदांत प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण है बाकी व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण में भी जो द्वैत प्रतिपादक कर्म कांड है वो भी व्यावहारिक प्रमाण है और केवल वेदांत जो उपनिषद निषेद है वो है तत्वावेदक प्रमाण तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रमाण राज राज प्रमाण कहा गया प्रमाणों का राजा कहा गया वेदांत को इसलिए वेदांत रूप जो प्रमाणों का राजा और उसके जो बाहु हैं हाथ हैं और उन बाहुओं के द्वारा गुप्त यानी सुरक्षित सुरक्षित कौन है आत्म एकत्व रूप विषय वेदांत का वेदांत रूपी प्रमाणों का राजा क्या करेगा अपने हाथों से अपने विषय की सुरक्षा करेगा अपने बाहुओं से यानी जहां जहां प्रमाणांतर का विरोध प्रतीत हो रहा है उस विरोध का परिहार करते हुए बताएगा कि मेरा विषय निर्दोष है कोई इसमें दोष की गुंजाइश नहीं है ते वेदांत प्रमाण के बाहु क्या हैं? बाहु यानी हाथ वो क्या होंगे तो वो हैं वेदांत अनुकूल जो युक्तियां हैं वेदांत शास्त्र में बताई गई जो वेदांत सिद्धांत अनुकूल युक्तियां स्वप्न दृष्टांत आदि के द्वारा द्वैत को मिथ्या और सुसुप्ति दृष्टांत से अद्वैत को बताया गया है सत्य ये जो द्वैत मिथ्या और अद्वैत का ही सत्यत्व बताने के लिए वेदांत दर्शन में बताई गई युक्तियों को कहा जाता है वेदांत प्रमाण रूपी राजा का वेदांत रूपी प्रमाण का वेदांत वेदांत ये प्रमाण है वेदांत रूप प्रमाण ये ही राजा है और उसके हाथ वो युक्तियां बाहु है और उन बाहुओं से यानी युक्तियों के द्वारा गुप्त यानी सुरक्षित गुप्त रक्षण धातु है ना तो गुप्ते यानी रक्षिते वो कौन है रक्षित आत्म एकत्व और इस में एकत्व तो रूप विषय में जो तार्किक वाद भट हैं, उसका प्रवेश नहीं है का मतलब तार्किकों के द्वारा आक्षिप्त जो दोष हैं, उनका लेष भी अद्वैत वाद में हो नहीं सकता ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा इसमें राज प्रमाणेति प्रमाणेती प्रतीक लेकर के उसका अर्थ कर रहे यानी विग्रह बता रहे हैं टीकाकार तो प्रमाण राजा इत्य राज प्रमाणम का अर्थ है प्रमाण राज ऐसा तो शब्द प्रयोगी क्यों नहीं हुआ फिर राज शब्द का पूर्व प्रयोग कैसे हुआ तो कहते राज दंतादित्वा तो पर निपात जो प्रमाण शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था वो पर प्रयोग हुआ राजदंताधिगण का ये पद होने से आगे है वेदांत प्रमाणम एव राजा वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त एक सामासिक पद है न मूल में इसका विग्रह करके बता रहे हैं कि वेदांत प्रमाणम एव राजा व राजा तो वेदांत प्रमाण और राजा इन दोनों में हुआ कर्मधारे समास वेदांत प्रमाण ही राजा के तरह राजा है ये अर्थ निकलेगा और तदबाह वेदांत प्रमाण प्रमान रूप राजा के बाहु कौन है बाह बहुवचन वचन है वो है वेदांत शास्त्र में बताई गई युक्तियां उन्हें कहा जाएगा वो वेदांत प्रमाण रूपी राजा के हाथ और वो एक दो युक्ति नहीं है अनेक युक्तियां हैं इसलिए बाहव बहुवचन है तो तदाहवह तद तद, उक्ति, तद उक्त न्याया न्यायानि तर्क वेदांत शास्त्र के द्वारा बताए गए जो न्याय हैं, तर्क हैं, युक्तियां हैं और तईर गुप्ते फिर वेदांत राज प्रमाण बाहु भी गुप्त ऐसा वो तृतीय तत्पुरुष समास है बाहु पद का और गुप्त पद का इसलिए तय शब्द से लेना वेदांत राज प्रमाण बाहु अरुण प्रमाण बाहुओं के द्वारा गुप्त यानी सुरक्षित वो कौन है आत्म एकत्व रूप विषय तो आत्म एकत्वम एव विषय इव विषय तो आत्म एकत्व विषय है वह विषय के तरह विषय है विषय शब्द का अर्थ देश भी होता है जैसे सीमाओं पर जो नियुक्त सुरक्षा बल है वे उन सीमाओं से घिरा हुआ देश को सुरक्षित रखते हैं शत्रुओं को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। ऐसे ही वेदांत शास्त्रोक्त युक्तियां रूप जो वेदांत प्रमाण के बाहु हैं और वे वेदांत सिद्धांत पर किए जाने वाले जो आक्षेप रूपी शत्रु हैं दोष हैं उनको वेदांत के विषय में प्रविष्ट नहीं होने देते प्रविष्ट न होने देना ही उसकी सुरक्षा करना है अद्वैत विरोधी दोषों को अद्वैत में प्रविष्ट न होने देना यह अद्वैत रूप विषय की सुरक्षा है तो सुरक्षित होता है सैनिकों के द्वारा देश के तरह देश ऐसे यह भी विषय शब्द का अर्थ देश के तरह देश करता है कि आत्मयकत्व एवं विषय युव यानी देश युव देश इसे विषय शब्द देश क्यों कर रहे हैं कहते है रक्षणीयत्वात्थ क्योंकि बाहुओं के द्वारा रक्षणीय बताया गया तो जैसे सैनिकों के द्वारा रक्षणीय होता है देश रक्षण योग्य ऐसे यह अद्वैत देश वेदांतोक्त वे, युक्ति रूप वेदांत बाहुओं से रक्षणीय है और सार्किक सा भट्टर तो तार्किक भट का अर्थ है वेदांत विरोधी वेदांत के साथ युद्ध करने वाले योद्धा ये तार्किक भट्ट शब्द का अर्थ निकलेगा और उस तार्किक भट्ट रूप योद्धाओं के द्वारा न प्रवेश प्रवेश योग्य नहीं है पूरी तारबाड़ ऐसी की हुई है कि उसके अंदर वे घुस नहीं सकते ये तर्क इन्हें जैसी घुसने का क्या नाम है वेदांत शास्त्रोक्त जो तर्क है युक्तिया है न्याय है वे क्या करते हैं जैसे ही विरोधी के द्वारा किए गए आक्षेप है वह आते हुए देखते हैं तो उनको सीधे उड़ा देते हैं अंदराने नहीं देते एक रूपक के माध्यम से कहा गया का अर्थ है कि द्वैत वादियों के आक्षेप अद्वैत सिद्धांत पर किए गए निर्मूल हैं। वेदांत तो उक्त युक्तियों के सामने टिकते नहीं है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है ये तेना अविद्यात नाम नाम रूपोपाधिकृत इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्ववादी उक्तम दोषम निरा करोती नीति तो पूर्ववादी के द्वारा उक्त जो दोष है पूर्ववादी हैं द्वैतवादी और उनके द्वारा बताए गए जो दोष हैं, उनका निराकरण ये तेन इत्यादि वाक्य से भषकर भगवान करते हैं अविद्याकृत उपाधि कृत अनेक किद्यातनामतनेकशक्ति साधन प्रत्युक्तः सृष्ट्यादर्तृत्धना दोष प्रत्युक वेदित तक यातक पर तो जो परमाणु कारणवादी वैशेषिक है तार्किक उन्होंने ये कहा था ईश्वर को यानी अद्वितीय ब्रह्म को प्राणादि जगत का कर्तामान भी लेते हैं तो भी ब्रह्म अद्वितीय होने से उसका कोई सहयोगी ना होने से कर्ता नहीं बन पाएगा जैसे कुलाल बिना मिट्टी चक्र दंड आदि सहायकांतर के घट का कर्ता नहीं बनता ऐसे सहायकंतर के बिना ईश्वर भी जगत का कर्ता नहीं बन पाएगा और वेदांत में तो ईश्वर का सहायक दूसरा कोई है नहीं अतः सहयोगी सामग्री न होने से ब्रह्म कर्ता नहीं हो पाएगा प्राणादि को उत्पन्न नहीं कर पाएगा ऐसा आक्षेप जो तार्किक लोग करते हैं उसका निराकरण करते हैं इसी से हो गया ये तेना है तो अने कहने से कि आत्मा परमार्थत एक होने पर भी अविद्या आत्मा में कल्पित है उसकी कारण रूप उपाधि जिसे अव्याकृत कहा जाता है वह अनादि रूप से आत्मा में आरोपित है कल्पित है वो उपाधि है और उसमें अनेकों प्रकार की शक्ति है आवरण शक्ति है विक्षेप शक्ति है सर्जन शक्ति है त्रिगुणात्मिका अव्याकृत रूपी माया होने से प्रकृति होने से सांख्यों के प्रधान में और वेदांति के अव्याकृत में इतना ही अंतर है दोनों त्रिगुणात्मक तो दोनों हैं सांख्य भी त्रिगुणात्मक प्रधान को मानते हैं गुणत्रय की साम्यावस्था प्रधान वेदांतिकाकृत भी गुणत्रय की साम्यावस्था रूप ही है दोनों में अंतर इतना है कि प्रधान पुरुष के तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता वाला है और वेदांतिका अव्याकृत रूपा जो प्रकृति वह त्रिगुणात्मिका होने पर भी स्वतंत्र सत्तावती नहीं है वह पुरुष में ब्रह्म में कल्पित है <coughs> और वो कल्पित जो अभ्याकृत हैं वह आवरण शक्ति संयुक्त है तो अद्वैत रूपी जो वास्तविक स्वरूप है वह अभ्याकृत तमोगुण में रहने वाली आवरण शक्ति उसे आवृत्त करती है अद्वैत को और सर्जन शक्ति जो है वह क्या कर देती है जो रजोगुण में है सर्जन शक्ति उसे विक्षेप शक्ति कहा जाता है वह आकाश आदि द्वैत को उत्पन्न करती है कार्य को प्राण आदि जगत को उत्पन्न करती है और सत्व शक्ति प्रकाशात्मक होने से जो रजोगुण के परिणाम रूप ये प्राणादि हैं, उनको प्रकाशित करती है सत्व शक्ति इस प्रकार ये अनेकों प्रकार की शक्तियां ये ब्रह्म की अनादि उप, उपाधि के रूप में कल्पित जो ब्रह्म में अव्याकृत हैं, उसमें है अनेकों प्रकार की शक्तियां और पूर्वपूर्वकल्प के प्राणियों के द्वारा सृष्ट किए गए जो कर्म हैं, वो कर्म भी विद्यमान है इस कल्प का निर्माण आप ईश्वर करते हैं पूर्वकल्पीय है जो अविद्या से अपने आप को आप्तकाम परमेश्वर से भिन्न सा समझने वाला जीव है उसके किए गए पूर्वकल्पीय कर्मों का फलोपभोग कराने के लिए ईश्वर इस कल्प में जिससे पूर्वकल्पीय प्राणियों के कर्म का फलोपभोग उन्हें हो जाए इसके लिए भोगायतन शरीर चौरासी लाख प्रकार के भोगोपकरण इंद्रियां यानि कार्यक्रम संघातों को बनाते हैं और कार्यक्रम संघात तो अनुकूल संघात की स्थिति के लिए यवादी रूप अन्न का भी निर्माण करते हैं यही तो जगत है और स्वयं अपने लिए नहीं सांख्यों की तो जड़ प्रकृति जो प्रधान है वो पुरुष के लिए निर्माण करती है प्राण जगत को और वेदांती इस अव्यात उपाधि को चेतन जो परमेश्वर है ब्रह्म है उसे मानते हैं कर्ता और वह स्वयं तो आप काम है अपने लिए प्राणादि जगत का निर्माण नहीं करता अपितु पूर्वकल्पीय अविद्या से अपने से भिन्न जीवों को उनके कर्म का फलोपभोग कराने के लिए फल उपयोगी फलोपभोग उपयोगी शरीर और भोगपकरण इंद्रिया तथा विषयों का निर्माण करता है ये वेदांती कहते हैं इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये अविद्या कृत नाम रूप उपाधि अविद्या अविद्यक जो नाम रूपा नाम रूपात्मक उपाधि है यानि कार्यक्रम संघात है और उस नाम रूपात्मक उपाधि से भी जन्य कृत उपाधि जन कृत अनेक शक्ति और अनेकों प्रकार की शक्ति से संपन्न है कौन ब्रह्म और फिर उसमें अनेकों साधन भी है पूर्व प्राणियों का कर्म आदि ये सब साधन कृत जो भेद है ये ब्रह्म में विद्यमान होने से ब्रह्म निरुपाधिक रूप से एक होने पर भी ब्रह्म यानी आत्मा उपाधि को लेकर के ईश्वर जीव और जीवों में भी फिर अलग अलग उपाधियों को लेकर के अलग अलग भेद हैं और उसको लेकर के अनेकों प्रकार की शक्तियों से संपन्न है भेद वाला होने से पराश्य शक्तिर्विधे व श्रूयते कहा जाता है तो ये जो है परमेश्वर इसकी शक्ति अनेकों प्रकार की है और उसको लेकर के सृष्टि आदि कर्तृत्व उसे प्राणादि का कर्ता मान भी लेते हैं प्राण जगत की उत्पत्ति और आदि शब्द से स्थिति और लय ले को लेना वह जगत की उत्पत्ति करता पालन करता तथा लय लयकर्ता मान लेने पर भी ओ साधनादि अभावो दोष प्रत्युक्त तो ईश्वर अद्वितीय होने से सहायक अंतर के न होने से कर्ता नहीं बन पाएगा ये जो तार्किकों का आक्षेप था तार्किकों के द्वारा उक्त उसका निराकरण हुआ ऐसा समझना तो साधनादि अभावो दोष साधनादि अभाव रूप जो दोष वेदांत मत में बता रहे थे उस दोष का प्रत्युक्त यानि वो दोष खंडित हुआ वेदितब्य परय उक्त परि तार्किकों के द्वारा उक्त जो ये दोष हैं, यह खंडित हुआ ऐसा समझना चाहिए वेदितब्य का अर्थ है समझना चाहिए और दूसरा दोष भी खंडित हुआ ये समझना चाहिए दूसरा दोष क्या था तो आत्मा अनर्थक आत्मा अनर्थक कर, आत्मा अनर्थक आत्मान आत्मानतृत्वादि दोषस् आत्म अनर्थ यानी परमेश्वर यदि सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान होने पर भी सर्वशक्तिमान होने से जगत का कर्ता बन सकता है लेकिन सर्वशक्तिमान होने पर भी वो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है तो ये जानता है कि जगत का निर्माण हम करेंगे संसार का तो संसारी तो अनर्थ है बंधन है इससे हम दुखी होंगे तो कौन बुद्धिमान जानबूझकर के अपनी कब्र स्वयं खो देगा यदि कोई मजबूरी ना हो समर्थ हो तो नहीं खो देगा ना मतलब अपने दुख के हेतु का निर्माण स्वयं नहीं करेगा तो संसार तो दुख का ही कारण है ना और ये दुख का कारणभूत संसार बनाया किसने ईश्वर ने वो तो सर्वशक्तिमान होने पर भी वह सर्वज्ञ होने से अपने ही दुख का कारणभूत संसार क्यों बनाएगा यदि बनाता है तो माना जाएगा अपने ही अनर्थ का स्वयं निर्माण किया अपनी कब्र स्वयं खोदी ऐसा माना जाएगा ये जो दोष बताया था पूर्व पक्षी ने इसका भी निराकरण हुआ ये तेन आत्मान्थ कर्तृत्व दोष प्रत्युक्त वेदितव्य ऐसा लगाना इससे जो है ये दोष भी खंडित हुआ ऐसा समझना क्यों तो परमेश्वर अपने अनर्थ के लिए संसार नहीं बनाता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया संसार परमेश्वर के अनर्थ का हेतु नहीं बनता अपितु जीवों के अनर्थ का हेतु बनता और जीव तो परमेश्वर से अलग है व्यवहार दशा में दोनों की उपाधि अलग अलग है ना तो औपाधिक भेद है तो व्यवहार दशा में जो औपाधिक भेद और प्राणियों ने जिन भोगों की इच्छा से प्रेरित होकर के पूर्व कल्प में कर्म किया था लेकिन फलोपभोग नहीं हो पाया उन कर्मों का फलोपभोग कराना ईश्वर का काम है प्राणियों को क्योंकि वो कर्मफल विधाता है ना कर्मफल विधाता है का मतलब सब प्राणियों को उनके अपने अपने कर्मों का फल भुगाने वाला है फल दिलाने वाला है नहीं तो कर्म फल विधा तृत्व तो उसमें नहीं रहेगा ना, तो पूर्व पूर्वकल्पीय प्राणियों के इच्छा पूर्वक फल की इच्छा से किए गए कर्मों का फलोपभोग जिससे सिद्ध हो ऐसा संसार ईश्वर प्राणियों के लिए बनाता है ये माना जाएगा अपने लिए नहीं अपने लिए तो आप काम है उसे कोई इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त नहीं करना संसार बना करके कई लोग होते हैं परोपकारी दूसरों के लिए रैन बसेरे आदि निर्माण करते हैं कि नहीं जितने धर्मशाला आदि निर्माण किए जाते हैं उन सब सब में स्वयं थोड़ी रहता है दूसरों के लिए बनाता है ऐसे ही ये ईश्वर भी दूसरों के लिए संसार बनाता है अपने लिए नहीं और दूसरे हैं व्यवहार दशा में जीव इसलिए आत्मानर्थ नहीं आत्मानर्थ कर्तृत्व नामक दोष ईश्वर में नहीं आएगा और आदि शब्द से ग्राह्य है ईश्वर आपत काम है तो उसका उसको किसी फल की इच्छा ही नहीं है तो फिर बिना फल की इच्छा के संसार बनाने के लिए प्रवृत्ति कैसे होगी प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते कहा जाता है तो ईश्वर जैसा सर्वज्ञ व्यक्ति बिना प्रयोजन के जगत कैसे बनाएगा ये भी दोष पहले पूर्व ने बताए थे बताया था उसे आदि शब्द से ग्राहक लेना है और सिद्धांति कहते हैं कि ये दोष भी प्रत्युक्त वेदितव्य क्योंकि ईश्वर अपने लिए नहीं बहुत से परोपकार के लिए करते हुए दिख दिखती दिख, दिखते हैं ना ऐसे जीवों के लिए ईश्वर जगत बनाते हैं जीवों के लिए जगत बनाने की प्रवृत्ति ईश्वर की हो सकती है जगत बनाने के लिए जैसे प्रधान की प्रवृत्ति आत्मा के भोग अपर्ग के लिए है ऐसे मुक्ष जनों को मोक्ष दिलाने के लिए और संसार का भोग चाहने वाले प्राणियों को संसार का भोग दिलाने के लिए ईश्वर का जगत बनाना रूपी कार्य में प्रवृत्त होना संभव है ये सब समझना ये सारे दोष निवृत्त होंगे ये कहा गया इसकी थोड़ी टीका है ये तेना इसके बाद ओलंबी हैं टीका पूरी टीका इसी पर है ना इसको देखते हैं कल